महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स पांचवा भाग हाक, उत्तरी वर्षों से दोनों भाइयों ने मशीन तथा औजार बनाने के लिए लकड़ी और धातु का उपयोग किया था मशीन बनाने में वे निपुण हो गए थे उनमें बुद्धि भी थी और अगर अपने आविष्कार के लिए अपेक्षित वस्तु नहीं मिलती तो वे उसे बना भी लेते थे एक दिन ने ने ओरविल ओरविल से कहा, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। ने पूछा, किस बात का समय बिल बिल्बर ने खुश होकर कहा हमें अपना ग्लाइडर बनाने का समय आ गया है हमने लकड़ी और धातु का इतना उपयोग कर लिया है की अब हमें ग्लाइडर बनाने में सफलता मिल सकती है हाँ अगर हम अपनी योजना को सोच विचार कर समझदारी से पूरा करें और पिताजी के कहने के कहने अनुसार धैर्य रखें। ने कहा विल्बर और ने अपना स्वयं का ग्लाइडर बनाने के लिए जी तोड़ कर मेहनत की उनकी बहन कैथरीन ने डेटन में रह रहे पिता पादरी मिल्टन राइट को लिखा पापा विल्बर दिनभर निशान लगा लगा कर सिलाई मशीन चलाता रहता घर में ऐसी कोई खाली जगह नहीं है जहां मैं कड़ी भी हो सकूं फिर अगले सप्ताह इसी समय जब वे यहां से चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी मैं चाहूंगी कि अपने आसपास उनका शोर सुन सकू कि उत्तरी में दूर दूर तक बालू के टीले और पहाड़ी क्षेत्र था ग्लाइडर की उड़ाने को परीक्षण करने का यह एक सही स्थान था एक दिन वह भी आया जब की राइट बंधुओं का ग्लाइडर बनकर तैयार हो गया वे उस ग्लाइडर को खींचकर पहाड़ की चोटी पर ले गए विल्बर इसके अंदर चला गया अभी तक लिलिंथल जैसे ग्लाइडर ग्लाइडर उड़ाने वाले व्यक्तियों ने में स्वयं को खड़ा कर उड़ान भरी थी। लेकिन ग्लाइडर में लेट गया था और वॉरविल ने उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया जैसे ही ग्लैडर ने उड़ान भरी दोनों भाइयों ने प्रसन्नता से कहा हमें अपने काम में सफलता मिल गई। इसके बाद ने मजाक में कहा कि ग्लैडर ने सोचा कि वह आकाश को भेद देगा लेकिन फिर अपनी मूर्खता समझकर वह धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर आया अपनी प्रथम ग्लैडर उड़ाने के बारे में वोरविल ने अपनी डायरी में लिखा कि उसकी इस सफल उड़ान में किस तरह कपड़े लकड़ी की बेंद और मशीन उसे चारों तरफ से घेरे रहे और उसे कहीं भी जरा सी भी खर्च नहीं आई इसके लिए उसके ऊपर परमात्मा की ही कृपा रही